मां करवट बदलकर तनिक सोई मुझे भी थोड़ी नींद आ गई जागने पर देखती हूं कि मां पंखा झल रही हैं थोड़ी देर बाद मां उठी मैंने देखा कि पास के कमरे में कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं उनमें से दो भगवा वस्त्र धारिणी हैं उन्होंने मां को प्रणाम किया उनके साथ एक छोटा लड़का भी आया था उसके प्रणाम करने पर मां ने भी उसे नमस्कार किया वे लोग मिठाई लाई थी मां ने मुझे उसे उठाकर रखने के लिए कहा और स्वयं हाथ मुंह धोने गई परिचय से मालूम पड़ा कि वे कालीघाट के शिव नारायण परमहंस की शिष्याएं हैं तथा उनके गुरु के यहां दिन रात व्यापी यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है इत्यादि कुछ देर बाद ही मां आकर बैठी भगवाधारिणियों में से एक ने मां से कहा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं मां कहो भगवाधारिणी मूर्ति पूजा में कोई सच्चाई है या नहीं हमारे गुरु कहते हैं मूर्ति पूजा कुछ नहीं है सूर्य और अग्नि की उपासना करो मां तुम्हारे गुरु ने जब ऐसा कहा है तब वह बात मुझसे न पूछना ही ठीक है गुरु वाक्य में विश्वास रखना चाहिए वे कहने लगी नहीं आपको अपनी राय देनी ही होगी मां ने पुनः अपनी राय देने में असहमति जताई पर भगवाधारिणी किसी प्रकार भी छोड़ने को राजी नहीं तब मां ने कहा वे अर्थात तुम्हारे गुरु यदि सर्वज्ञ होते यह देखो तुम्हारे जिद के कारण बात से बात निकली तब वे ऐसी बात नहीं करते पुरातन काल से कितने ही लोग मूर्ति की उपासना करके मुक्ति लाभ करते आ रहे हैं क्या वह कुछ नहीं है हमारे ठाकुर की उस प्रकार की संकीर्ण भेद बुद्धि नहीं थी ब्रह्म सभी वस्तुओं में है पर बात यह है साधु पुरुषगण सब आते हैं मनुष्य को रास्ता दिखाने अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं रास्ते अनेक हैं इसीलिए उन सब की बात ही सही है जैसे एक वृक्ष में सफेद काला लाल इत्यादि विभिन्न रंगों के पक्षी आकर बैठते हैं तथा तरह तरह की बोली बोलते हैं सुनने में अलग अलग होने पर भी हम उनको सबको पक्षी की बोली बोलते हैं यह नहीं कहते कि एक बोली ही पक्षी की बोली है और अन्य नहीं वे लोग कुछ देर तर्क करके अंत में निरुत्तर हो गईं। बाद में उन्होंने श्री मां से पूछा आपका घर कहां है मां कामार पुकुर हुगली जिले में वे यहां का पता क्या है बताइए हम लोग बीच बीच में आएंगी मां ने पता लिख देने के लिए कहा वे लोग जो मिठाई लाई थीं, श्री ने पहले ही उसमें से कुछ मिठाई लड़के को देने के लिए कहा था और मैंने उसी समय दे दिया था कुछ देर बाद उन लोगों ने विदा ली उनके जाने पर मां ने कहा स्त्रियों को भला तर्क करना चाहिए ज्ञानी पुरुषों ने ही भला त्वर्क द्वारा उन्हें कितना पाया है ब्रह्म क्या तर्क की वस्तु है थोड़ी देर के बाद ही मेरी गाड़ी आई मां ने कहा वे लोग कह रहे थे पटल डांगा की गाड़ी आ गई पर गाड़ी तो अभी ही आई यह कह कहकर उन्होंने शीघ्र ही ठाकुर को शाम का भोग दिया और कुछ प्रसाद प्रसादी जल का ग्लास और दो पान लेकर बरामदे के आड़ से मुझे पुकारा आओ उनके स्नेह और यत्न से मेरी आंखों में आंसू भर आए मैं सोचने लगी अब न जाने कितने दिनों बाद मां के दर्शन होंगे क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद ही मां काशी जाने वाली थी मां ने स्नेह भरे स्वर में कहा फिर आना इसी समय चंद्रबाबू ने आकर नाराजगी के स्वर में कहा बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और कोचवान झल्ला रहा है मैं सबको कह दे रहा हूं कि गाड़ी आने से कोई जरा भी देरी न करे मां ने यह सुनकर कहा अरे उसकी क्या गलती है वह तो जा ही रही थी आओ बेटी आओ अश्रु भरे नेत्रों से मैं उन्हें तुरंत प्रणाम करके नीचे उतर आई प्राणों के आवेग से मैं उस दिन घर में किसी के साथ ठीक ढंग से बातचीत भी नहीं कर सकी सारी रात उसी प्रकार बीत गई 31 जनवरी 1913 सौ पंद्रह दिन हुए मां काशी से लौटी हैं सवेरे मैंने जाकर देखा कि मां पूजा कर रही हैं। और पूजा प्रायः समाप्ति पर है पूजा खत्म होने पर मां उठकर बोली बेटी तुम आ गई मैं सोच रही थी कि शायद तुमसे भेंट न हो क्योंकि शीघ्र ही गांव चले जाना है मैं ठाकुर के भोग का सामान तैयार करके ले गई थी यह देख मां बोली मैं सोच रही थी कि ठाकुर के भोग के लिए मिठाई कम है तो ठाकुर ने स्वयं अपने भोग की वस्तुओं का प्रबंध कर लिया फिर घर में ही सब चीजें तैयार हुई हैं ठाकुर को वह सब निवेदन करने के बाद भक्तों के लिए शाल के पत्ते में उसे एक एक करके रखने लगी भूदेव ने कहा इतना सब किसको दूंगा माने ने हंसते हुए कहा लड़के की बुद्धि देखो नीचे में जो सब भक्त हैं उनको देना जाओ जाकर दे आओ कुछ देर पश्चात रांची के एक भक्त ने आकर मां को प्रणाम किया और फूलों की एक माला देकर उनके चरणों के नीचे रुपए रखते हुए कहा सुरेन ने आपके लिए यह रुपए भेजे हैं दिन चढ़ चुका था राधु। सामने के मिशनरी स्कूल में जाने के लिए खा पीकर कपड़े पहन तैयार बैठी थी ऐसे समय में गोलाब मां ने आकर मां को कहा लड़की बड़ी हो गई है अब उसे स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है यह कह कहकर उन्होंने राधु को स्कूल जाने से मना कर दिया राधु रोने लगी मां ने कहा अरे वह भला कितनी बड़ी हो गई जाए ना स्कूल लिखना पढ़ना शिल्प आदि सब सीख लेने से कितना उपकार न होगा जिस गांव में शादी हुई है यह सब जानने से वहां अपने तथा दूसरों का कितना उपकार न कर, करेगी क्या बेटी बाद में राधू स्कूल गई अन्नपूर्णा की मां एक लड़की को दीक्षा के लिए लेकर आई उन्होंने मां से कहा मां इसने तुम्हारे पास दीक्षा लेने के लिए मेरी जान खा ली क्या करती इसे ले आई मां आज भला कैसे होगा मैंने नाश्ता कर लिया है अन्नपूर्णा की मां पर उसने तो नहीं खाया है फिर मां तुम्हारे खाने में भला क्या दोष मां क्या वह पूरी तरह तैयार होकर आई है अन्नपूर्णा की मां हां मां एकदम निश्चित करके ही आई है मां राजी हुई दीक्षा के बाद वे मां से उस लड़की के बारे में कहने लगी वह क्या ऐसी वैसी लड़की है मां ठाकुर की किताब पढ़कर वह अपने बाल कटवा पुरुष का वेश धारण कर तपस्या करने तीर्थ को निकल गई थी वह सीधे वैद्यनाथ धाम पहुंची वहां एक जंगल में जाकर अकेली बैठी थी कि उसके मां के गुरु उधर से निकले उसे देखकर उन्होंने उसका परिचय पूछा और अपने साथ उसे ले आए उसके पिता को सूचना देने पर फिर उसके पिता जाकर उसे ले आए मां ने चुपचाप बातें सुनी और बोली आहा कैसा अनुराग और सभी महिलाएं कहने लगी अरे मां यह कैसी बात है ऐसी रूपवती लड़की वह बड़ी ही सुंदर थी कैसे घर के बाहर निकली यह भला कैसी भक्ति और कैसा अनुराग है नलिनी बाप रे बाप हमारा गांव होने से तो खैर नहीं थी यह सब बातें उस लड़की और अन्नपूर्णा की मां की अनुपस्थिति में हो रही थी मेरे साथ आई महिला और नलिनी दोनों ही अपने पतियों के साथ नहीं रहती थीं। किसी बात पर उनकी चर्चा निकली मां ने कहा ठाकुर कहते थे स्त्री गाय और धान इन तीनों को अपने सामने रखना चाहिए फिर और कहा था पौधे जब छोटे होते हैं तब उनके चारों ओर बेड़ा नहीं बांधने से बकरी चर जाती है दोपहर में भोजन के बाद सभी ने पास के कमरे में आराम किया नई लड़की को मां ने थोड़ा सोने के लिए कहा उसने कहा नहीं मां मैं दिन के समय नहीं सोती मैंने उससे कहा मां कह रही हैं, उनकी बात माननी चाहिए तो सो जाती हूं कहकर बहुत थोड़ी देर लेटी और फिर तुरंत उठकर बरामदे में चली गई मां ने कहा लड़की जरा चंचल है इसीलिए बाहर चली गई मां ने लड़की की नौकरानी से पूछा लड़की का पति क्या करता है लड़की को वह अपने पास क्यों नहीं रखता नौकरानी ने कहा उन्हें कम वेतन मिलता है फिर उनके घर में कोई नहीं है उसको ले जाकर घर में अकेली भी नहीं रख सकते हैं इसीलिए प्रत्येक शनिवार वे ससुराल चले जाते हैं अन्नपूर्णा की मां वह अपने पति को कहती है तुम मेरे काहे के पति हो जगतपति ही मेरे पति हैं मां ने कोई उत्तर नहीं दिया ठाकुर घर के उत्तरी बरामदे में स्त्रियां बातचीत कर रही थीं, बड़ा शोर हो रहा था मां ने कहा जाकर कह आओ तो बेटी जरा धीरे बातचीत करें शरद की नींद तुरंत टूट जाएगी स्वामी शारदानंद नीचे बैठक खाने में सोए थे मां को कमरे में अकेली पा मैंने उनसे साधन भजन तथा दर्शन के संबंध में कुछ बातें पूछी मां ने कहा ठाकुर और मुझे अभेद दृष्टि से देखना और जिस प्रकार का दर्शन पाओगी उसी प्रकार की ध्यान स्तुति करना ध्यान हो जाने से ही पूजा खत्म हुई यहां अर्थात हृदय में ही आरंभ और यहां अर्थात मस्तक में समाप्त करना यह कहकर उन्होंने दिखा दिया मां मंत्र तंत्र कुछ नहीं है बेटी भक्ति ही सब कुछ है ठाकुर के भीतर ही गुरु इष्ट सब पाओगी वे ही सब कुछ हैं। इसके बाद बातचीत के दौरान गौरी मां तथा दुर्गा देवी का प्रसंग उठा मां ने दोनों की बड़ी प्रशंसा की और बोली देखो बेटी धक्के खाकर तो बहुत से लोग राम नाम लेते हैं परंतु जो शैशव काल से ही अपने मन को फूल के समान ठाकुर के चरणों में दे सकेगा वही धन्य है वह लड़की मानो बिना सूंघी हुई फूल है गौरी मां ने उस बालिका को कैसा तैयार किया है भाई लोगों ने उसका विवाह करने का बड़ा प्रयास किया परंतु गौर दासी उसे छिपाए इधर उधर भागती फिरती थी आखिरकार पुरी में ले जाकर जगन्नाथ के साथ माला बदलवाकर उसे सन्यासिनी बना दिया सती सौभाग्यवती लड़की है कैसा पढ़ना लिखना भी सीखा है सुना है कि कोई संस्कृत परीक्षा भी देने वाली है गौरी मां के पूर्व जीवन के विषय में भी उन्होंने बहुत सी बातें कही इससे पता चला कि उनके जीवन से होकर भी कम आंधी तूफान नहीं गुजरे हैं वाराणसी की बात उठने पर वे बोली काशी में अच्छी तरह थी बेटी और साथ में तो मैं पूरा यदुवंशी ही ले गई थी थोड़ी देर बाद चार पांच महिलाएं आईं। उन्होंने नारियल तथा कुछ अन्य फल मां के चरणों के पास रखे एक महिला उनके निकट आकर प्रणाम करने का उपक्रम करने लगी इस पर मां ने कहा वहीं से करो उनमें से प्रत्येक मां के सामने दो चार पैसे रखकर प्रणाम करने लगी परंतु मां ने बारंबार पैसे देने से मना किया उनके कुछ उपदेश चाहने पर मां ने थोड़ा हंसकर कहा मैं और क्या उपदेश दूंगी ठाकुर की सारी बातें पुस्तकों में निकल गई हैं उनकी एक उक्ति की भी धारणा करके यदि कोई चल सके तो सब हो जाएगा मां ने उनसे छोटी मोटी बहुत सी बातें पूछी उनके विदा लेने के बाद मां ने मुझसे कहा उपदेश लेने के योग्य आधार कहां है आधार चाहिए बेटी नहीं तो नहीं होता बातों बातों में ठाकुर के भांजे हृदय आदि का प्रसंग उठा दो एक बातों के बाद ही अन्नपूर्णा की मां के कमरे में प्रवेश करने से बातें दब गई उन्होंने कहा मां मैंने स्वप्न में देखा है मानो तुम मुझसे कह रही हो मेरा प्रसाद खा तभी तेरी बीमारी दूर होगी और मैंने कहा ठाकुर ने मुझे किस, किसी का भी उच्छिष्ट खाने से मना किया है सो मां मुझे थोड़ा अपना प्रसाद दे दो मां के सहमत न होने पर वे खूब जिद करने लगी मां ने कहा ठाकुर ने जिससे मना किया है वही करना चाहती हो अन्नपूर्णा की मां ने उत्तर दिया मां जब तक उनमें और तुम में भेद बुद्धि थी तब तक वह बात थी लेकिन अब दे दो आखिरकार मां ने उन्हें प्रसाद दिया थोड़ी देर बाद उन लोगों ने विदा ली गौरी मां के यहां होकर जाना था अतः मैंने भी थोड़ी देर बाद विदा ली 20 या 21 फरवरी को मैं पुनः श्रीमान शोक के साथ वहां गई सवेरे की पूजा हो चुकी थी मुझे देखते ही मां ने कहा आई हो बेटी अच्छा किया जयराम बाटी जाने का दिन बदल गया है 28 को नहीं अब 26 फरवरी को जाना होगा तुम किसके साथ आई मैं शो लाया है बड़ी दूर रहती हूं मां आने की सुविधा नहीं होती मां श्रीमान की प्रशंसा करती हुई बोली हां बड़ा अच्छा लड़का है कितना कष्ट करके लाया है फिर पूछा जमाई अर्थात मेरे पति कैसे हैं मैं बहुत ठीक नहीं है मां थोड़ी देर बाद मां ने मुझसे एक पत्र का उत्तर लिख देने को कहा मां बोलने लगी और मैं लिखने लगी दोपहर के भोजन के बाद मां थोड़ा सा विश्राम कर रही थी उसी समय कलकत्ते की कुछ महिलाएं उनका दर्शन करने आईं मां लेटे लेटे ही उनसे कुशल पूछने लगी दो एक बातों के बाद ही उनमें से एक कहने लगी मेरे यहां एक अच्छी बकरी है जो दो सेर दूध देती है तीन पक्षी है यही सब अब मेरे अवलंबन है और मां मेरी आयु भी तो कम नहीं हुई है मुझे इस पर ठाकुर की वह बात याद आ गई महामाया बिल्ली पलवाकर संसार में फंसाती है मां केवल हां हां करती रही अहा, मां हम लोगों के लिए तुम्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ता है इस विश्राम के समय भी कितनी तरह की बेतकार बातें अपराहन के समय थोड़ी देर बाद हम लोगों ने विदा ली पिछले 26 फरवरी 1913 को मां अपने मैके गई थी और पूजा के पूर्व सितंबर में वे कलकत्ते लौटी हैं एक दिन अपराह्न के समय मैंने जाकर देखा कि एक महिला उनके चरणों में बैठी दीक्षा के लिए रो रही है मां चौकी पर आसीन असहमति व्यक्त करते हुए कह रही हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था क्यों आई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी नहीं हो सकेगा वह जितना ही कहती मां उतना ही नाराजगी व्यक्त करते हुए कहती तुम लोगों का क्या तुम तो मंत्र लेकर चली जाओगी उसके बाद तो भी वह महिला छोड़ने वाली न थी वहां उपस्थित सभी लोग नाराज हो उठे आखिरकार मां ने कहा बाद में आना इस पर वह महिला बोली तो फिर अपने किसी भक्त बालक से कह दीजिए मां वे यदि न सुने महिला यह क्या आपकी बात भला नहीं सुनेंगे मां इस विषय में नहीं भी सुन सकते हैं इसके बाद किसी भी हालत में न छोड़ने पर मां ने कहा ठीक है खोका अर्थात स्वामी सुबोधानंद से कह दूंगी वह मंत्र दे देगा तो भी वह महिला कहने लगी आपके देने से ही अच्छा होता आप इच्छा करें तो दे सकती हैं यह कहने के बाद वे दस रुपए का एक नोट निकालकर बोली यह लीजिए जो भी लगे मंगवा लीजिएगा इस प्रकार रुपए देने के प्रस्ताव पर मुझे लज्जा का बोध होने लगा गुस्सा भी आया मां ने अब उसे डांटते हुए कहा यह क्या मुझे रुपयों का लोभ दिखा रही हो मैं रुपयों से नहीं भूलती जाओ रुपए ले जाओ यह कह कहकर वे उठ गईं। बाद में उस महिला के काफी अनुनय विनय के बाद निश्चित हुआ कि महाअष्टमी के दिन दीक्षा होगी महिला ने तो विदा ली इसके बाद मां बगल के कमरे में आकर बैठी और मुझे पुकारा आओ बेटी इस कमरे में आओ अब तक तुमसे कुछ भी नहीं पूछ सकी कैसी हो देर हो रही थी पूजा का समय हो जाने के कारण अनेक महिलाएं वस्त्र मिठाइयां आदि लेकर आई हुई थी मां हंसते हुए उनकी बातों के उत्तर दे रही थी बड़ी गर्मी थी अतः मैं मां को हवा करने लगी एक महिला ने आकर बड़े आग्रह पूर्वक मेरे हाथ से पंखा मांग लिया और मां को हवा करने लगी मां की छोटी सी भी सेवा कर पाने पर सबको कितना आनंद होता था आहा कितने अपूर्व स्नेहपूर्ण करुणा से मां हमें आबद्ध कर गई हैं और उनके निवास से बाग बाजार का मातृ मंदिर संसार ताप से दग्ध लोगों के लिए जिस मधुर शांति का निलय बन गया था उसे कहकर समझाना असंभव है मेरे वापस लौटने का समय हो गया था मां को प्रणाम करते हुए मैंने कहा मां एक बार शीघ्र ही मुझे पिता के यहां जाना होगा मां ने पूर्वक कहा फिर जल्दी आ जाना बेटी पत्र आदि लिखना मां के लिए मैं एक वस्त्र ले गई थी मेरे लौटते समय वे बोली अपना कपड़ा दिखाती जाना बेटी पहनूंगी लगभग ढाई माह बाद मई के पूर्वार्ध में मैं एक बार फिर मां के पास गई चीढ़ियां चढ़ते ही नल घर में मां से भेंट हुई मां कपड़े धोने गई थी आधे गीले कपड़ों में ही वे आकर पूछ गईं, इतने दिनों बाद क्यों आई कपड़े धोकर आने के बाद उन्होंने तख्त पर बैठकर कुशल आदि पूछा इसके उपरांत मैंने पूछा उस मंत्र मांगने वाली महिला का क्या हुआ मां मां वह उस दिन नहीं ले सकी कहा था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद लेना वैसा ही हुआ अस्वस्थ होने के कारण उस दिन वह नहीं आ सकी उसके काफी बाद एक दिन आकर वह ले गई मैं तभी तो मां आपके मुंह से जो बात निकल जाती है वैसा ही होता है हम लोग आपकी इच्छा को न मानकर स्वयं ही कष्ट पाती हैं और आप भी कभी कभी दया करके अपने अस्वास्थ्य में ही दीक्षा देकर हम लोगों का भोग अपने शरीर में लेकर और भी अधिक कष्ट पाती हैं मां ने कहा हां बेटी ठाकुर यही बात कहते थे नहीं तो इन शरीरों में भी भला कहीं रोग होता है इसी बीच मुझे कोलेरा जैसा भी कुछ हो गया था मेरी वधू भी साथ में आई थी उसे देखकर मां बोली बहु खूब शांत है एक ही तो व्यंजन है और उसमें भी नमक ज्यादा हो तो बड़ी मुश्किल होती है अर्थात मेरी वधू अकेली है वह भली न होने पर उसके साथ संसार में रहना बड़ा कष्टकर होता